जी हैं फोन करके देख लो चालू हो गए हो गया स्पीकर <स्थिकरति> कम बाद में अच्छा चलो ठीक है शुरू से ही चलते हैं। जी, जी, जी। ये पुस्तक है रत्नमाला ये बीस बाईस तक हो गई बात अच्छा हैं शुरू से केकरे शुरु सर बहुत सारे लोग हैं शुरू से ही पढ़ते हैं तो इस पुस्तक में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सौ परिभाषाएं लिखी ईश्वर आत्मा कर्मबल पुनर्जर्म बंधन मुक्ति धर्म अधर्म ऐसे लगभग सौ परिभाषाएं लिखी ये परिभाषाएं जब समझ में आ जाएंगे तो फिर हमको और बहुत सी बातें दर्शन शास्त्रों की सत्यार्थ प्रकाश की भाष्य भूमिका की जो भी आर्ष ग्रंथ हैं जो भी बातें हमको तो समझ में आ जाएंगी वो बाकी सारी बातें इन परिभाषाओं पर टिकी हुई हैं इसलिए पहले मूल परिभाषाएं सौ ये समझ लें फिर आगे समझना आसान हो जाएगा और ये सारी परिभाषाएं वेदों के आधार पर बताइए महर्षि दयानंद जी ने वेदों के आधार पर और वैदिक ऋषियों के जो ग्रंथ थे जो ऋषियों ने ग्रंथ बनाए उनके आधार पर ये सारी परिभाषाएँ बनाई तो पहली परिभाषा है इस पुस्तक का नाम है आर्योद्देश्य रत्न रत्नमाला इस शब्द का अर्थ है आर्य का अर्थ है जो वेदों को मानते हैं ऐसे लोग जो वेदों को मानते हैं वह है आर्य उद्देश्य का अर्थ है सिद्धांत मान्यता आर्यों के सिद्धांत आर्यदेश अब इस सिद्धांत को रत्न नाम से बोला है रत्न का अर्थ होता है उत्तम वस्तु ठीक है और माला जैसे होती है फूलों की माला होती है तो आर्योद्देश्य रत्न माला आर्यों के सिद्धांत रूपी रत्नों की माला ऐसी तो ये बीच बस ठीक तो आर्यों के सिद्धांत रूपी रत्नों की माला ये आर्यों के उत्तम सिद्धांत है ठीक तो उद्देश्य रत्न का अर्थ आर्यों के जो सिद्धांत हैं उन उत्तम उत्तम सिद्धांतों की माला है आर्यों के उत्तम सिद्धांत बताएं और आर्यों के सिद्धांत तो वो है जो वेद के लोग वेदों पर विश्वास करते वेदों की बात करते ठीक है जरा तो तो थोड़ा तो इन सौ सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है ईश्वर तो ईश्वर के बारे में जो मान्यता लिखी है अरे लोग ऐसे ईश्वर को मानते तो मैं मान्य हूं लिखा है कि ईश्वर जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्यपूर्ण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी ज्ञानी आनंदी शुद्ध न्यायकारी दयालु और अजन्मा आदि है जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति पालन और विनाश करना तथा सर्वजीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है उसको ईश्वर कहते हैं ये ईश्वर की परिभाषा होगी उसका स्वरूप बताया तो फिर से देखिए शुरू से बोलता हूं जिसके गुणकर्म स्वभाव और स्वरूप सब के ही हैं ईश्वर ऐसा पदार्थ है जिसके गुणकर्म स्वभाव सत्य वेदों के अनुसार कुल मिलाकर तीन पदार्थ हैं दो ईश्वर ईश्वर आत्मा आत्मा प्रकृति प्रकृति ये तीन पदार्थ हैं दुनिया के लोग इनको पदार्थ नहीं मानते खासतौर से ईश्वर को ईश्वर को पदार्थ नहीं मानते वस्तु नहीं मानते जबकि इस परिभाषा में आगे लिखा है जो चेतन मात्र वस्तु है तो ये वस्तु शब्द याद रखें प्रमाण के रूप में ईश्वर को वस्तु लिखा तो ईश्वर भी एक वस्तु है ठीक जी. ईश्वर को शक्ति नाम से तो मान लेते हैं ईश्वर एक शक्ति है पर वस्तु नहीं मानते तो शक्ति क्यों मान लेते हैं इसलिए वो दिखता ईश्वर आंख से दिखता नहीं अब दिखता होता दीवार की तरह, पंखे की तरह, तो वो वस्तु नहीं मान लेते पर वो दिखता नहीं इसलिए वस्तु मानने में थोड़ा संकोच रहता है लोगों को संकोच होता है कि वस्तु कैसे हो सकता है वस्तु तो दिखती है सॉलिड होती है लिक्विड होती है धक्का मारती है कुछ भार होती है उसमें भार होता है कुछ आकार होता है ईश्वर में ना रूप है ना रंग है ना भार है ना आकार है ना धक्का मारती है ना लिक्विड है ना सॉलिड है ना कुछ भी नहीं मेरे उसको वस्तु कैसे माना इसलिए लोग उसको वस्तु मानने के लिए प्राय तैयार नहीं होते और शक्ति इसलिए मान लेते हैं क्योंकि दिख तो है नहीं पर कुछ है तो सही कोई शक्ति है ईश्वर अगर ईश्वर जैसी कोई शक्ति ना होती तो ये संसार चलाना संसार की रचना करना ये नहीं हो पाता तो संसार बनाया गया है संसार चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है नियम से चल रहा है व्यवस्था से चल रहा है इससे लड़ता है कि कुछ है तो सही तो लोग ऐसा चिंतन करते हैं और ये सोचकर उसको एक शक्ति के रूप में तो मान लेते हैं पर वस्तु के रूप में नहीं मान पाते क्योंकि वो ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है अब साइंस वाले एक वस्तु और भी पढ़ाते हैं प्लाज्मा अब चार वस्तु पढ़ाते हैं पहले तीन पढ़ाते थे सॉलिड लिक्विड और गैस अब एक चौथी चीज पढ़ाते हैं प्लाज्मा तो चार में से ईश्वर कुछ भी नहीं इसलिए लोग उसको वस्तु मानने से थोड़ा संकोच करते हैं तो वैदिक परिभाषा में ऋषियों के अनुसार ईश्वर भी एक वस्तु है अब वो कैसी वस्तु है तो वेदों ने बताया दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं एक होती है चल वस्तुएं दूसरी होती हैं चेतन वस्तुएं है। तो पहली कौन सी चल वस्तुएं और दूसरी चेतन वस्तुएं ऐसे दो तरह होती है तो जड़ वस्तुएं तो ये हैं दीवार पंखा रेडियो स्कूटर कार कंप्यूटर तो आदि बहुत सारी तो दिखती है बहुत सारी नहीं भी दिखती वो भी जड़ वस्तुएं हैं तो जो भी हमने तीन पदार्थों के नाम लिए थे ईश्वर आत्मा और प्रकृति इन तीन में से जो प्रकृति है वो जड़ वस्तु है आधुनिक विज्ञान वाले मॉडर्न साइंस वाले प्रकृति के बारे में तो कुछ जानते हैं कुछ अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और इसलिए वो प्रकृति वाले जड़ पदार्थों को तो स्वीकार करते हैं बाकी बच्चे दो ईश्वर और आत्मा ये दोनों चेतन वस्तु ठीक है थीके? तो तीन में से एक जड़ वस्तु और दो चेतन वस्तु ऐसे तीन वस्तुए तो ईश्वर कैसी वस्तु है वो चेतन वस्तु है जड़ नहीं <coughs> जो सॉलिड लिक्विड गैस आदि पदार्थ हैं ये जड़ पदार्थ अब साइंस का सब्जेक्ट केवल इतना ही है जड़ पदार्थों तक सीमित है वो चेतन को समझते ही नहीं जानते नहीं उनको पता ही नहीं उनका विषय नहीं, तो नहीं। इसलिए वो इन दो चीजों को नहीं मानते उनका विषय नहीं कुछ बुद्धिमान वैज्ञानिक लोग जो अच्छे लोगों हैं ईमानदार हैं सत्यवादी हैं और सत्य को स्वीकार करते हैं वो लोग अपने व्यक्तिगत विचारधारा के रूप में तो ईश्वर को मानने लग गए कि हाँ ईश्वर भी कुछ है पर वो उसका कोई जोर से समर्थन नहीं करते वो डरसे कि अगर हम ये कहेंगे कि हाँ ईश्वर भी कोई चीज़ है तो हमारे बाकी जो वैज्ञानिक हैं जो अडियल हैं वो हमको पागल कह रहे हैं वो कहेंगे साइंटिस्ट अगर के ईश्वर की बात करता है साइंस में तो कहीं भी ईश्वर नहीं है और ये साइंटिस्ट होकर ईश्वर की बात करता है तो उसको पागल कहेंगे रहे इस के लोग हो चल पागल बनाते हैं इसलिए वो खुले हाँ नहीं बोलते कि ईश्वर कोई चीज़ है वैसे दबे सुर में स्वीकार करते हैं व्यक्तिगत -वेक्त चर्चा में तो मानते हैं हाँ ईश्वर कुछ है अब क्योंकि तो वो फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है साइंस का सब्जेक्ट नहीं है इसलिए वो खुल के नहीं बोलते तो वेद के अनुसार ईश्वर भी एक वस्तु है आत्मा भी एक वस्तु है और प्रकृति भी तीनों वस्तुएं हैं ईश्वर और आत्मा दोनों चेतन वस्तु हैं प्रकृति जड़ वस्तु है अब वस्तु कैसे माने उसको उसकी परिभाषा सुनिए जो दर्शनों में वेदों ने वस्तु की परिभाषा स्वीकार की है वस्तु की परिभाषा यह है आप तो तो भी बोलिए जिस तत्व में जिस तत्व में कुछ गुण रहते हों कुछ गुण रहते हो अथवा गुणों के साथ गुणों के साथ क्रिया, क्रिया भी होती हो ये वस्तु की परिभाषा जिस तत्व तो में कुछ गुण रहते हों उसका नाम वस्तु अथवा अच्छा, गुणों के साथ क्रिया भी हो उसका नाम वस्तु तो वस्तु दो तरह की होगी एक वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें केवल गुण है क्रिया नहीं केवल गुण है क्रिया नहीं दूसरी वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें गुण भी है और क्रिया भी दोनों है ऐसे दो तरह की वस्तुएं होगी ये जो प्रकृति है जल पदार्थ इनमें गुण भी, भी।, भी, भी।, भी है और क्रिया भी है पृथ्वी है जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी में गुण भी है और क्रिया भी है पदार्थ ऐसे हैं जिनमें गुण भी है और क्रिया भी है दोनों हैं। अब तीन पदार्थ ऐसे हैं जिनमें ना गुण गुण तो है पर क्रिया नहीं है। वो है दिशा काल और आकाश कौन कौन से दिशा, दिशा काल और आकाश के द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुण तो है क्रिया नहीं दिशा का मतलब पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा दक्षिण दिशा ये जो चार दिशाएं हम बोलते हैं ये दिशा तो दिशा में गुण तो है पर क्रिया नहीं दिशा में कोई परमाणु नहीं होते जैसे पृथ्वी के तो परमाणु है ठोस है टक्कर मारती है छूती है ठीक है ना जल पानी उसके भी परमाणु है अग्नि के भी परमाणु है वायु के भी परमाणु में चार द्रव्यों के तो परमाणु हैं तो उनमें रूप रस गंध आदि आदि ये गुण हैं इन परमाणुओं में पृथ्वी जल अग्निवायु में और पृथ्वी चलती है क्रिया भी है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है ठीक है और रोज़ धूलती अपनी दूरी पे जिससे दिन रात बनते हैं तो इसमें क्रिया भी है गुण भी है गंध रूप रथ आदि में गुण भी हैं और इसमें गति भी है क्रिया गति मतलब क्रिया ऐसे ही पानी है उसमें रूप अधिक गुण भी हैं और छू भी सकते हैं गर्म ठंडा पानी और पहाड़ से नीचे नदी के रूप में बहता है उसमें गति भी है ऐसे अग्नि है उसमें भी गति है रूप आदि गुण है स्पर्श गुण है गर्म लगती है वायु वायु में स्पर्श गुण है छूती है टक्कर मारती है टक्का मारती है हैं? और उसमें गति है वायु चलती रहती है हमेशा जब तेज चलती है तो फिर उखाड़ देती है आंधी चलती है जब तो इस प्रकार से इनमें गुण भी है और क्रिया भी है अब जो दिशा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उससे कोई परमाणु नहीं परमाणु ना होने से वो सर्वव्यापक है सब जगह पर है कहीं भी चले जाओ हर जगह कोई ना कोई दिशा मिलेगी ये पूर्व दिशा ये पश्चिम दिशा ये उत्तर दिशा ये दक्षिण दिशा ठीक है आगे पीछे दाएं बाएं ये कोई ना कोई दिशा तो हर जगह मिलेंगे इसलिए दिशा को सर्वव्यापक दर्भि माना है और काल समय वो भी सब जगह कहीं भी चले जाओ सुबह दोपहर शाम काल, वर्तमान काल भविष्यकाल ये काल का व्यवहार भी है तो ये भी हर जगह है कहीं भी चले जाओ और आकाश कहते हैं खाली जगह स्पेस खाली जगह उसका नाम है आकाश तो आकाश खाली जगह भी सब जगह कहीं भी चले जाओ वहां स्पेस होता है उसी स्पेस में ये सारी चीजें रह गई है पृथ्वी सूर्यादि पदार्थ जिसमें टिके हुए वो खाली स्थान है जिसमें ये टिके हुए। तो उस खाली स्थान को आकाश कहते हैं उस मूल खाली रह है। तो आकाश भी सर्वव्यापक है दिशा भी सर्वव्यापक है काल भी सर्वव्यापक है जो सर्वव्यापक वस्तु होती है उसमें क्रिया नहीं होती वो हिलडुल नहीं सकती आइए जड़ वस्तु जो एक देशी वस्तु है वो हिलती डुलती है जैसे मेरा हाथ है ये एक देश है एक स्थान पर रहता है इसलिए ये हिलता गुलता गायें बाए आगे पीछे पृथ्वी एक देशी पदार्थ है इसलिए वो चलती है घूमती है ऐसे चक्कर काटती है सूर्य के चारा जो एक देशी पदार्थ है वो गति कर सकता है उसको हिलने चलने के लिए आगे जगह है स्पेस है पर जो सर्वव्यापक है सभी जगह तो उसको हिलने डुलने के लिए कोई खाली स्थान बचा नहीं इसलिए सर्वव्यापक वस्तु गति नहीं करती ऐसे हिलती नहीं जैसे वृक्ष हिलता है ऐसे कार चलती है पृथ्वी चलती है ऐसे सर्वव्यापक वस्तु नहीं हिलती चलती है। तो दिशा काल और आकाश ये सब जगह रहते हैं इनमें गति नहीं इनको निष्क्रिय द्रव्य कहा इनमें क्रिया तो द्रव्य की परिभाषा बताई थी जिसमें कुछ गुण रहते हों अथवा अच्छा गुण के साथ साथ क्रिया भी हो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार द्रव्य ऐसे हैं जिनमें गुण भी है और क्रिया भी है इसलिए द्रव्य हो गया, द्रव्य की परिभाषा में आ गए जिसमें गुण भी हो और क्रिया भी हो वो द्रव्य अथवा अच्छा केवल गुण हो वो भी द्रव्य अब दिशा काल और आकाश ये तीन ऐसे द्रव्य हैं जिनमें गुण तो हैं पर क्रिया नहीं है तो इनमें गुणों के होने से इनको द्रव्य मानते हैं तो ये चार द्रव्य तो ऐसे हो गए जो परमाणु वाले द्रव्य हैं इनमें परमाणु है पृथ्वी जल आदि वायु तीन द्रव्य ऐसे हैं जिनमें परमाणु नहीं दिशा काल आकाश तो अब इनको वैसा जड़ पदार्थ भी नहीं कह सकते जैसे पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ है उसके तो परमाणु है अब दिशा काल आकाश में परमाणु नहीं है तो उसका एक दूसरा नाम रख देते हम व्यावहारिक द्रव्य क्या नाम व्यावहारिक द्रव्य ये तीन द्रव्य ऐसे हैं जो व्यावहारिक द्रव्य हैं ये पृथ्वी आदि के समान परमाणु रूप नहीं और ईश्वर के समान चेतन भी नहीं ईश्वर में भी परमाणु नहीं पर वो एक चेतन वस्तु है दिशा काल और आकाश चेतन नहीं वो जड़ वस्तु है परमाणु से हीन है तो तीन तरह के पदार्थ हो गए एक जड़ पदार्थ जिनमें परमाणु है एक जड़ पदार्थ जिनमें परमाणु नहीं है पर व्यवहार के लिए उनको मानना पड़ता है उसके बिना व्यवहार नहीं चलेगा, और एक चेतन पदार्थ तो पृथ्वी जल आदि ऐसे पदार्थ हैं जो जड़ हैं जिनमें परमाणु भी है दिशा कालाकाश ऐसे पदार्थ हैं जो जड़ हैं पर उनके परमाणु नहीं है वो व्यवहार में काम आते हैं इसलिए उनका नाम व्यवहारिक द्रव्य और तीसरे चेतन पदार्थ जो ईश्वर और आत्मा ये दो चेतन हो तो इस प्रकार से द्रव्य की जो परिभाषा हुई जिसमें गुण रहते हों अथवा गुण के साथ साथ क्रिया भी हो अब इस परिभाषा पर देखिए आत्मा में कुछ गुण है या नहीं है ना इच्छा है द्वेष है प्रयत्न है सुख दुख की अनुभूति है वो कर्म भी करता है ज्ञान गुण भी है तो इच्छा ज्ञान आदि गुण होने से जीवात्मा एक द्रव्य है ये द्रव्य की वैदिक परिभाषा जो वेद और दर्शन शास्त्र जिसको मानता है तो आत्मा में कुछ इच्छा ज्ञान आदि गुण है इसलिए वो एक द्रव्य है एक वस्तु है एक चीज है अब परमात्मा में ईश्वर में भी कुछ गुण है या नहीं ईश्वर में गुण है या दिया? नहीं वस्तु द्रव्य हो गया गुण हमारे चाहिए यही परिभाषा थी उसमें ज्ञान है फल है न्याय है दया है सेवा है आनंद है परोपकार है बहुत सारे गुण है तो ईश्वर एक द्रव्य एक वस्तु जरूरी नहीं वो दीवार की तरह टक्कर मारना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं तो ईश्वर भी एक वस्तु है उसको तो हम वस्तु लिखा है कैसी वस्तु लिखा है चेतन वस्तु चेतन मात्र वस्तु है वो चेतन पदार्थ है आत्मा भी चेतन है ईश्वर भी चेतन है अब चेतन और जड़ का अंतर यह है कि जिसमें इच्छा हो वो चेतन और जिसमें इच्छा नहीं हो वो जड़ ये दोनों का अंतर हो गया जड़ चेतन ईश्वर में इच्छा है या नहीं कर इच्छाओं के कारण हाँ। तो, इच्छा अच्छा इच्छा तो, <laughs> इच्छा तो दुखी चारा जीवात्मा जो सारा दिन दुखी रहता है वो इच्छाओं के कारण दुखी रहता है उसकी इच्छा ढेर सारी और वो पूरी नहीं होती <laughs> इच्छाएं ढेर और पूरी होती नहीं इसलिए दुखी रहता तो इच्छा भी जीवात्मा में भी इच्छा है ईश्वर में भी इच्छा है दोनों में इच्छा है इच्छाएं दो प्रकार की है एक है अपने लाभ की इच्छा कौन सी अपने लाभ की इच्छा अपने स्वार्थ की इच्छा अपने भले की इच्छा और दूसरी होती है परोपकार की इच्छा दूसरी दूसरे के भले की इच्छा ऐसे दो तरह की इच्छाएं हैं जीवात्मा में ये दोनों तरह की इच्छाएं हैं लेकिन ईश्वर में एक प्रकार की इच्छा है आप जो मना कर रहे थे ना वो इसलिए मना कर रहे थे कि एक इच्छा है और एक नहीं जो नहीं है तो आपको वो तो ध्यान में थी भाई ईश्वर में क्या इच्छा है ईश्वर को कोई स्वार्थ थोड़ी ईश्वर में कोई स्वार्थ नहीं इस, इस मामले में ठीक है आपकी बात ईश्वर में कोई स्वार्थ नहीं है उसको अपने लाभ की कोई इच्छा नहीं है उसको क्या लेना पहले से मस्त है वो खूब आनंदित है सर्वगुण संपन्न है उसमें कोई कमी नहीं तो ईश्वर में अपने स्वार्थ की अपने लाभ की कोई इच्छा नहीं है ये ठीक बात है पर जो दूसरी इच्छा है वो ईश्वर में भी है वो परोपकार करना चाहता है दूसरों का भला करना चाहता है सत्याार्थ प्रकाश ने एक जगह प्रश्न उठाया कि ईश्वर क्या चाहता है उत्तर दिया वहां कि सब की भलाई और सबके लिए सुख चाहता है ठीक है ना ईश्वर की भलाई और सबके लिए सुख चाहता है तो देखो चाहता है ना इस चाहता लिखा तो है चाहना इसी का नाम तो इच्छा है तो ये जो तो इच्छा गुण है इसका अर्थ है चाहना मैं ऐसा चाहता हूं इसका नाम इच्छा है ऐसा हो मैं ऐसा चाहता हूं ऐसा हो इसका नाम इच्छा है और मैं ऐसा नहीं चाहता ये न चाहना द्वेष है हाँ इच्छा और द्वेष का स्वरूप समझ रहा है हम जो चाहते हैं कि ऐसा हो जो हम चाहते हैं इसका नाम है इच्छा और हम नहीं चाहते उसका नाम है द्वेष अब यह द्वेष भी दो तरह का है एक द्वेष ऐसा है जिसमें व्यक्ति दुखी नहीं होता चाहता नहीं है पर वो दुखी भी नहीं होता और एक द्वेश ऐसा है जिसमें वो दुखी हो जाता है जैसे आप नहीं चाहते कोई कुत्ता काट खाए आपको आप नहीं चाहते पर अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो आपको गुस्सा आएगा उससे द्वेष हो जाएगा जा जा जा। आप नहीं चाहते कोई आदमी आपको धोखा दे पर किसी ने धोखा दिया तो फिर आपको गुस्सा आएगा उससे द्वेश हो जाएगा ये द्वेश ऐसा है जो बुद्धि बिगाड़ता है बुद्धि खराब करता है जिसमें हमारी स्थिति बिगड़ती है ये देश ऐसा है और एक देश ऐसा है कि जिसमें हमारी बुद्धि खराब नहीं होती हम चाहते भी नहीं हैं फिर भी हमारी बुद्धि खराब नहीं होती है जैसे आप बाज़ार में अब वहाँ पर बाजार में एक शराब की दुकान है हरियाणा में तो बिकती है ना छूट है ना सरकारी तौर पर शराब बेचने की छूट तो आप हम देखा ये शराब बिक रही तो आपने कहा अच्छी चीज़ नहीं बिकनी चाहिए आप इसको नहीं चाहते कि शराब बेची जाए लोग शराब पिए आप नहीं चाहते तो ये एक प्रकार का द्वेष है हम नहीं चाहते कि शराब बिके और शराब पिए लोग पर ये बिकती हुई देख करके आपका दिमाग खराब नहीं होता है आप देखते हैं तो शराब बिक रही है फिर कहते चलो ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं हमें इससे क्या मतलब हम दूसरे काम से निकल जाते हैं उस पर दुखी नहीं होते अथवा आपके सामने भोजन में कोई पाँच सात चीज़ें रहती अचार भी रख दिया खीर भी रख दी दही भी रख दी रोटी सब्जी दाल ऐसे पाँच सात चीज़ें रख दी और कर लो ये खाओ भोजन तो आप देखेंगे भाई अचार भी और खीर भी है दोनों तो एक साथ नहीं चले अचार तो खट्टा है और दूध दही के साथ दूध और खीर के साथ इसका मेल नहीं तो आप क्या करेंगे अचार उठा बाहर कर लेंगे तो ये नहीं खाना और खीर बनी अच्छी तो दही है दूध खीर और दही का भी मेल नहीं चलो दही को भी बार करो दो चीज़ आपने बात कर ली अचार भी और दही भी इसका नाम है द्वेष ये नहीं चाहिए पर ये बुद्धि खराब नहीं करता है ये जो द्वेष है ना दही कि दही नहीं खाना, अचार नहीं खाना ये बुद्धि खराब नहीं करता है अब कुत्ता काटे तो वो बुद्धि खराब करता है तब जो गुस्सा आता है वो बुद्धि खराब करता है तो ये दो प्रकार का द्वेष है जो द्वेष गुण है ये भी चेतन में होता है जड़ वस्तु में ना इच्छा होती है ना द्वेष होता है, है। ये माइक्रोफोन है ये जड़ है चेतन ये जड़ है तो इसमें ना इच्छा है ना द्वेष। इसको कोई इच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठ के इसमें प्रवचन बोले इसको कोई इच्छा नहीं है हम चेतन है हमारी इच्छा है हमको माइक्रोफोन चाहिए हम्प्रीफायर चाहिए हम इसमें प्रवचन करेंगे ताकि सबको अच्छी तरह सुनाई दे अच्छा साफ साफ सुनाई दे ठीक ठीक सुनाई दे और बोलने वाले को भी कष्ट ना हो उसके गले पर दबाव नहीं पड़े आसानी से बोलेगा सबको सुनाई देगा हमारी इच्छा है कि हमको माइक्रोफोन चाहिए इस माइक्रोफोन को कोई इच्छा नहीं कि कोई इसमें प्रवचन करे तो इसमें इच्छा भी नहीं और इस माइक्रोफोन में द्वेष भी नहीं हम अच्छे अच्छे मंत्र बोलें अच्छे अच्छी बात करें सच्ची बात करें तो ये खुश हो जाए और हम गलत बात बोलें झूठ बोलें गाली दें बदतमेजी करें और ये दुखी हो जाए नाराज हो जाए कि देखो कैसी कैसी बात बोल रहे हैं हैं इसमें कोई द्वेष भी नहीं है ये तो हम जो बोलेंगे आगे सुना देगा इसको ना कोई इच्छा है ना कोई द्वेष है ये जड़ वस्तु है लेकिन चेतन आत्मा में इच्छा भी है द्वेष भी है चेतन आत्मा ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छी भाषा बोलो सच बोलो प्रेम से बोलो सभ्यता से बोलो नम्रता से बोलो अच्छी बात बोलो सच बोलो और अगर उल्टा सीधा बोला तो फिर द्वेष हो जाएगा गुस्सा आएगा कोई झूठ बोलेगा कठोर भाषा बोलेगा अन्याय करेगा तो फिर चेतन आत्मा को गुस्सा आएगा वो द्वेष हो जाएगा उससे बुद्धि खराब होगी तो इस तरह से दो प्रकार का द्वेष हुआ एक बिना बुद्धि खराब करने वाला एक बुद्धि खराब करने वाला अब जीवात्मा में ये दोनों तरह का द्वेष है जैसे बताया खीर खाने तो अचार भी हटा दिया दही तो दूसरा जो धोखा देता है झूठ बोलता है तब जो गुस्सा आता है वो बुद्धि खराब करने वाला द्वेष है तो इस तरह से जीवात्मा में दोनों प्रकार का द्वेष है परंतु तो ईश्वर भी चेतन है उसमें भी द्वेष है और उसमें दोनों वाला भी एक वाला है जैसे इच्छा भी एक प्रकार की परोपकार की इच्छा थी स्वार्थ की नहीं थी ऐसे ही ईश्वर में जो बुद्धि खराब करने वाला द्वेष है वो नहीं है इसलिए उसकी बुद्धि कभी खराब नहीं होती कभी उसको गुस्सा नहीं आता कभी वो दिल मिलाता नहीं कभी परेशान नहीं होता जीवात्मा होता है पर जो पहले वाला द्वेष है भाई ये चीज हमें नहीं चाहिए ये हमें पसंद नहीं है ये द्वेष तो ईश्वर में भी है। क्या ईश्वर चाहता है लोग डकैती करें नहीं। वो नहीं चाहता कि लोग डकैती करें, झूठ बोले चोरी करें हत्याएं करें अपहरण करें आतंकवाद फैलाएं, पम फेंकें ईश्वर नहीं चाहता फिर भी हो रहा है दुनिया में वो जीव स्वतंत्र है वो करता है और ईश्वर उसको देखता रहता है वो नहीं चाहता कि लोग घोटाले करें और होते रहते हैं उसके बावजूद भी वो दुखी नहीं उसमें वैसा देश नहीं कि इन घटनाओं को देखते वो दुखी हो जाए जीवात्मा तो दुखी हो जाता है उसको तो गुस्सा आता है वो हथियार उठाता है बदला लेता है वो उड़ा के रख देता है कहीं ठीक भी करता है कहीं गलत भी करता है सब करता रहता है ईश्वर ये सारी घटनाओं को जो कि वो नहीं चाहता फिर भी दुनिया में होती है और तो लोग ईश्वर को भी गाली देते हैं ईश्वर के भी झूठे आरोप लगाते हैं बहुत उल्टा सीधा बकबक करते हैं ईश्वर के बारे में ईश्वर उसको भी सुनता है फिर भी उसका दिमाग खराब नहीं होता फिर भी वो चुपचाप सुनता है शांति से मस्त रहता है वो नहीं चाहता कि लोग ऐसे अन्याय करें फिर भी वो परेशान नहीं होता तो ये जो इस तरह का द्वेष है कि वो नहीं चाहता वो उसमें लिए ईश्वर कोई भी पाप कर्म नहीं चाहता तो वो खुद भी नहीं करता और वो ये चाहता है कि दूसरे लोग भी ना करें इस तरह से ईश्वर में भी द्वेष है वो चेतन है वो देव है सुनता है, विचार करता है वो चेतन है तो यहां पर ये बताया कि ईश्वर एक चेतन वस्तु है ठीक है तो ऐसे जड़ चेतन की बहुत सारी पहचान है दो एक मोटी मोटी बता दी चेतन में इच्छा होती है जड़ में इच्छा नहीं होती चेतन में द्वेश होता है जड़ में उद्वेश नहीं होता और इच्छा दो तरह की हो गई और द्वेष भी दो तरह का हो गया ईश्वर और जीव दोनों चेतन है ईश्वर में एक प्रकार की इच्छा है जीव में दोनों तरह की इच्छा है ईश्वर में एक प्रकार का द्वेष है जीवात्मा में दोनों तरह का द्वेष बोलिए स्वामी जी जैसे उपकरण है तो उसका कोई उपकरण तो नहीं है मैंने मोटी भाषा में बोला मोटी भाषा में बोला कि ईश्वर की बुद्धि खराब नहीं होती तात्पर्य यह है कि हम एक उपकरण का सहयोग लेते हैं निर्णय लेने में हमको एक सहयोग लेना पड़ता बुद्धि का निर्णय तो ईश्वर भी लेता हम भी लेते हैं वो भी लेता हम प्रकृति से बनी बुद्धि का सहयोग लेते हैं ईश्वर अपनी ही शक्ति से वो निर्णय लेता उसको कोई बाह्य पदार्थ का सहयोग नहीं लेना पड़ता पर निर्णय लेने का काम वो भी करता तो जिस शक्ति से ईश्वर निर्णय लेता है उसका नाम ईश्वर की बुद्धि मतलब उसकी एक शक्ति है हम है कि ईश्वर की वो अपनी शक्ति है हम प्रकृति की शक्ति से काम कर रहे हैं वो अपनी शक्ति से कर रहे तो बिगाड़ तो हाँ। उसमें कोई बिगाड़ नहीं आता लेकिन बिगाड़ वैसे विकृति न आए पर वो तिल तो हो सकती है ना जैसे जीवात्मा तिल जाता है परेशान हो जाता है खिल्ल हो जाता है वो अलग विषय कारण क्या है वो अलग विषयत्मा ति तिल मिला मिला नहीं जीवात्मा की, की स्थिति बिगड़ती नहीं है बस इतना अंतर देना चाहिए बुद्धि शब्द का प्रयोग मैंने ये सभी प्राय से किया कि कोई ना कोई निर्णय करने की एक शक्ति है। वो हारी भी और ईश्वर की भी जिस शक्ति से ईश्वर निर्णय करता है वो उसकी बुद्धि में हम प्रकृति की शक्ति से सहयोग उठ करके निर्णय करते, करते हैं निर्णय करने की एक मूल शक्ति हमारी भी है जीवात्मा की कम पड़ती है उठने से काम चलता भी इसलिए प्रकृति के साथ जोड़नी पड़ती है वो महत्व तो जोड़ना पड़ता है तब जाके काम चलता है ठीक होगा हाँ तो जो बोलिए आत्मा इसी है आत्मा नहीं, आप नहीं, तो नहीं है। लेकिन वो दूसरे पदार्थों की सहायता से कर लेता है स्वयं क्रम भी क्रिया भी कई प्रकार की है अब चलो इसका विकास सुनिए जड़ वस्तु में भी क्रिया होती है दर्शन शास्त्रों में जड़ वस्तु में भी क्रिया बताई चेतनों में भी क्रिया बताई केवल तीन पदार्थ बताए निष्क्रिय दिशा काल और आकाश इनमें स्वयं क्रिया नहीं होती क्योंकि वो तो तो तो आना जाना एक ये क्रिया होती है जैसे ये पुस्तक है ठीक है अब ये पुस्तक यहां है स्थिर मैंने इसको हिला दिया ये क्रिया हो गई ठीक है ये क्रिया हो गई एक क्रिया ये होती है वस्तु एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है ये इसमें क्रिया होगी ठीक है ये क्रिया जड़ पदार्थों में होती है जो एक देशी में उनमें होती है अब ये क्रिया चेतनों में भी होती है जो एक देशी है जो एक देशी है वो हिल सकता है इधर उधर तो एक प्रकार की क्रिया ये हुई हिलना डोलना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ठीक है ये क्रिया जीवात्मा में भी है दो दिन पहले मैं चंडीगढ़ में था आज मैं रोहतक में आ गया कल रोहतक आ गया तो एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे आ गया दो दिन बाद दिल्ली चला जाऊँगा फिर पांच सात दिन में अहमदाबाद चला जाऊंगा तो एक जीवात्मा एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चला जाता है ये क्रिया होती दूसरे प्रकार की क्रिया होती है किसी पदार्थ के अवयवों में क्रिया परमाणुओं में क्रिया अब जैसे ये पुस्तक है इसको हम यहाँ धूप में रख दें पानी में रख दें वर्षा में रख दें तो कहीं खुली जगह पर रख दें इसमें धूप पड़ेगी पानी वर्षा पड़ेगी तो ये गल सड़ जाएगी और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी तो इसके जो परमाणु हैं उसके अंदर क्रिया होती है जिस क्रिया के कारण वो गलती है सड़ती है बिगड़ती है और नष्ट हो जाती है ये दूसरी क्रिया है ये उन पदार्थों में होती है जिनमें परमाणु होते हैं जीवात्मा में परमाणु है नहीं।, नहीं तो ये परमाणु वाली क्रिया जीवात्मा में नहीं होगी उसमें परमाणु ही नहीं पुस्तक में होगी सेब में होगी केले में होगी संतरे में होगी इन चीजों में होगी जिनमें परमाणु है इसलिए सेब केला संतरा धूप में रख दो सड़ जाएगा पांच सात दिन तक धूप में रख दो वो गल जाएगा सड़ जाएगा बेकार हो जाएगा नष्ट हो जाएगा जीवात्मा ना गलता ना सड़ता उसमें ये परमाणु नहीं तो ये परमाणु वाली क्रिया जीवात्मा में नहीं है और गलने सड़ने की क्रिया इसीलिए नहीं क्योंकि परमाणु नहीं है और वो वो वाली क्रिया तो है एक दूसरी जगह पर आना जाना वो क्रिया उसमें भी है और पृथ्वी में भी है पृथ्वी भी बूंदती रहती है ये दूसरी क्रिया हो गई देशांतर्गति ये दो तरह की क्रिया, हो। क्रिया होती है अब तीसरी क्रिया होती है अच्छा ये जो दिशांतर वाली क्रिया है गति करना आना जाना ये दिशा में नहीं काल में नहीं आकाश में नहीं इसलिए इन तीन को निष्क्रिय बताया ये हिलते नहीं गुलते नहीं कहीं आते नहीं जाते हैं और ये गलने सड़ने वाली जो क्रिया है वो भी उनमें नहीं क्योंकि उसमें परमाणु नहीं अच्छा है अच्छा ये गल सड़ने वाली क्रिया ईश्वर में भी नहीं है उसमें भी परमाणु नहीं है गल सड़ने वाली क्रिया जीवात्मा में भी नहीं है उसमें परमाणु नहीं है अब तीसरे प्रकार की क्रिया ऐसी होती है जैसे कार खड़ी है कार स्थिर है एक ड्राइवर उसमें बैठ गया और उसने कार को गति दी इंजन चालू किया गियर लगाया और कार चल पड़ी ड्राइवर तो बैठा थोड़े बटन दबा रहा है इधर उधर हाथ पांव चला रहा है प्लस दबा रहा है गियर लगा रहा है और कार में गति दे दी और कार चल पड़ी तो ये एक ऐसी क्रिया है जो जीवात्मा ने जड़ वस्तु ने क्रिया को उत्पन्न किया क्रिया का मूल तो वहाँ से शुरू हुआ आत्मा से लेकिन वो उत्पन्न कर दिया जड़ पदार्थ में इसलिए कार चल पड़ी बस चल पड़ी ट्रेन चल पड़ी विमान चल पड़ा तो एक इस तरह की क्रिया है अब ये जो क्रिया है दूसरे पदार्थ को गतिशील बनाना ये ईश्वर में है ये जीवात्मा में भी है इसलिए इन दोनों को क्रियावान द्रव्य कहा तो जीवात्मा स्कूटर चलाता है कार चलाता है ट्रेन चलाता है विमान चलाता है और ईश्वर सूर्य को चलाता है पृथ्वी को चलाता है पूरे ब्रह्मांड को चलाता है पूरे ब्रह्मांड में क्रिया चल रही है वो ईश्वर की थी हुई इसलिए ईश्वर भी क्रियावान है पर ईश्वर ऐसे हिलता डुलता नहीं वो सर्वव्यापक है अब जो दिशा काल और आकाश है उसमें ये क्रिया भी नहीं है गति वाली क्रिया भी नहीं है स्वयं भी नहीं चलती वो किसी को चलाती भी नहीं है और उसमें परमाणु ना होने से गलना सड़ना वो भी क्रिया नहीं है उसमें तीनों में से कोई क्रिया नहीं थी इसलिए उसको निष्क्रिय बताया जबकि ईश्वर में और आत्मा में चेतन दो उसमें इस तरह की क्रिया है कि वो दूसरे पदार्थ को गतिशील बनाते हैं इस तरह की क्रिया है तो इसलिए इनको क्रियावान द्रव्य स्वीकार किया और जीवात्मा में वो क्रिया भी है कि यहाँ से उठ के वहां चला जाए और वहाँ से उठ के वहां चला जाए वो हिलने ढुलने वाली क्रिया ये जीवात्मा में क्योंकि वो एक देश है ईश्वर सर्व्यापा भी उसमें ये क्रिया थी तो ये ईश्वर आत्मा ये सारे क्रियावान पदार्थ हैं पृथ्वी जल वायु ये क्रियावान पदार्थ हैं इनमें गलना सड़ना आदि आदि परमाणु वाली क्रिया है और देशांतर्गति भी है दिशा काल और आकाश तीन ऐसे हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय हैं इनमें कोई क्रिया नहीं ये होगी व्याख्यात क्रियावान द्रव्य होगी तो ईश्वर एक चेतन वस्तु है जिसमें इच्छा विवेश आदि गुण है ज्ञान है बल है देव, न्याय है दया है आदि आदि इसलिए ईश्वर एक वस्तु है तो वस्तु सिद्ध हो गया अब जो वस्तु बोलिए। वैशे आकाश का है में। तो आकाश को माना है उसमें परमाणु वाला नहीं माना संख्य दर्शक में परमाणु वाला आकाश माना तो दो तरह का आकाश है दोनों है ना? एक वाला आकाश जो शब्द से दर्शन में आकाश किया। वो वाला है और जो दर्शन में उसमें परमाणु नहीं माने वो खाली जगह मूल खाली स्थान जिसमें सारी प्रकृति टिकी हुई तो दो तरह का आकाश है उसको ऐसा मानेंगे तो ईश्वर चेतन वस्तु है यह सिद्ध हो गया पर अब वस्तु के परिभाषा के प्रसंग में यह भी पता चल गया कि उसमें कुछ गुण होते हैं कर्म होते हैं स्वभाव होते हैं उसको वस्तु कहते हैं द्रव्य कहते हैं पदार्थ कहते हैं तो अब अग्नि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सबके तो अब गुण अर्थ हो गया जैसे अग्नि में गर्मी है जो गर्मी है उसको गुण कहते हैं गुण का मतलब विशेषता प्रॉपर्टी साइंस की भाषा में प्रॉपर्टी विशेषता किसी द्रव्य में जो विशेषता होती है उस विशेषता को गुण कहते हैं अब ये विशेषताएं दो तरह की है दो, दो प्रकार की विशेषताएं हैं किसी पदार्थ में कुछ तो अपनी विशेषता ओरिजिनल स्वाभाविक और कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो अन्य पदार्थ से वह हम उधार ले लेते हैं कोई भी पदार्थ में दूसरे पदार्थ से आ जाती उसको है उसको निमित्त कहें किसी निमित्त से किसी कारण से किसी बाह्य पदार्थ से वो विशेषता दूसरे पदार्थ में चली गई तो ये दोनों का नाम गुण है जो अपनी विशेषताएं हैं वो स्वाभाविक गुण और जो बाहर से आया विशेषता उसका नाम नैमित्तिक गुण गुण दोनों ही अब जो अपने गुण हैं किसी प्रकार के जैसे गर्मी है गर्मी एक गुण है और ये अग्नि का गुण है अग्नि कर्म होती है ना तो गर्मी अग्नि का गुण है ये गर्मी अग्नि का अपना गुण है ये तो कहीं दूसरे से उधार ले रखा है अपना गुण तो जो अपना गुण है उसका नाम है स्वभाव ठीक है गुण कर्म स्वभाव इन तीन शब्दों में जो स्वभाव है स्वभाव का अर्थ वह इसी पदार्थ का अपना गुण ओरिजिनल जो सदा से है उसको हम स्वभाव कहते हैं स्वभाविक गुण कहते हैं और जो बाहर से आया हुआ नैमित्तिक गुण है उसको गुण नाम से कह सकते हैं गुण वो भी है उसको गुण भी कह सकते हैं जो बाहर से आया और जो अपना वो भी गुण है गुण तो दोनों ही है कुछ अपने कुछ बाहर से आए जो अपने उसका नाम स्वभाव जो बाहर से आया उसका नाम गुण अब जैसे अग्नि में गर्मी है वो स्वभाव है उसका वो अपना गुण है पानी में ठंडक है वो उसका अपना स्वभाव है वो उसका अपना गुण हो गया अब हमने पानी को चूल्हे पर रख दिया और नीचे आग जला दी आधे घंटे तक खूब आग जला दी और चूल्हे पर पानी रख दिया अब पानी गर्म हो गया पानी में गर्मी आ गई इस गर्म पानी में जो गर्मी है क्या ये उसका अपना गुण है अग्नि से आया तो जो अग्नि से आया गुण पानी में गर्मी वाला वो स्वभाव नहीं है उसका उसको गुण तो कह देंगे इस समय गरम पानी पानी गर्म है इस समय उसमें गर्मी आ चुकी है ये बाहर से आई अग्नि से आई और चूल्हे से नीचे उतार देंगे घंटे में वापस वैसे ही हो जाए ठंडा हो तो जो कभी आ जाता है कभी हट जाता है वो है नैनित गुण उसको गुण नाम से खाएंगे और जो सदा से अपना हो उसका नाम स्वभाव ठीक हो गया तो जीवात्मा में कुछ अपने गुण हैं कुछ ये बाहर से लेता है प्राकृतिक द्रव्यों में कुछ अपने गुण है कुछ दूसरे पदार्थ से आते हैं जैसे अभी बताया अग्नि में गर्मी अपनी है और पानी में अग्नि से चली गई तो गुण और स्वभाव का अंतर जीवात्मा पर लागू होता है प्रकृति पर लागू होता है जीवात्मा में कुछ अपने गुण है इच्छा भी है और कुछ वो बाहर से सीख लेता है जैसे हम पढ़ते हैं माता पिता से गुरुजनों से विद्या प्राप्त करते हैं तो ये ज्ञान हमारे पास बाहर से आ रहा है ये निमित्तिक ज्ञान गुण हो गया और कुछ जीवात्मा में अपना स्वाभाविक ज्ञान है वो उसका स्वभाव प्रकृति में स्वाभाविक ज्ञान नहीं है इसलिए वो जड़ है और जीवात्मा में स्वाभाविक ज्ञान है इसलिए वो चेतन है यही अंतर है जड़ और चेतन में जिसमें अपना स्वाभाविक ज्ञान है वो चेतन है। और जिसमें अपना स्वाभाविक ज्ञान नहीं है वो जड़ तो प्रकृति जो है वो जड़ इसलिए कहलाती है उसमें अपना स्वाभाविक ज्ञान कुछ नहीं है जीवात्मा में अपना ज्ञान है इसलिए वो चेतन कहलाता है तो ज्ञान वो जीवात्मा में अपना भी है और वो बाहर से विद्वानों से माता पिता से गुरुजनों से भी सीखता है तो दोनों तरह का ज्ञान हो गया स्वाभाविक भी और भी ठीक है तो जीवात्मा में जो स्वाभाविक गुण है वो स्वभाव कहलाएगा जो से आ रहे गुण कहला उसको जो है उसको गुण कह ऐसे गुण और स्वभाव का अंतर जीवात्मा में भी लागू हो रहा है अग्नि जलादि पदार्थों में भी लागू हो रहा है जब इन दोनों बातों को ईश्वर पर लागू करके देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ईश्वर के जितने भी गुण हैं वो सारे उसके अपने स्वाभाविक हैं उसके तो क्या ईश्वर में कुछ सीखता है किसी से ईश्वर में कुछ इतना ही बात सीखता है क्या वो तो सीखता नहीं या और कोई गुण कहीं से उधार ले लेता हो प्रकृति से कुछ जीवात्मा से कुछ उधार लेता हो तो ईश्वर कुछ उधार नहीं लेता जब उधार नहीं लेता तो गुण शब्द जो है जो हमने जीवात्मा के लिए गुण का अर्थ किया था बाहर से पदार्थ जो बाहर से जो विशेषता प्राप्त थी उसका नाम गुण तो ये बात ईश्वर पर लागू नहीं होती क्योंकि ईश्वर बाहर से कोई तो सीखता नहीं कोई भी गुण कोई किसी भी पदार्थ से लेता नहीं उसके तो जितने भी गुण है सारे उसके अपने इसलिए उसमें तो स्वभाव ही सारे सारे ही गुण उसके स्वभाव ही तो जो अंतर गुण और स्वभाव में जीव और प्रकृति में लागू होता है वो अंतर ईश्वर पर लागू नहीं होता इसलिए हम ईश्वर के गुण किसको कहें और स्वभाव किसको कहें ऐसा कोई हमने निर्धारण नहीं कर पा रहे फिर भी महर्षि दयानंद ने कुछ लिख दिए भाई ये ईश्वर के गुण हैं ये उसका स्वभाव है कोई कारण और होगा जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा भेद कर दिया वो अब तक हमारी समझ में नहीं आया या तो कोई कारण होगा जो हमारी समझ में नहीं आया या फिर वैसे ही क्योंकि जीवन प्रकृति के लिए ये दोनों शब्द लागू होते हैं तो ऐसे प्रवाह से ईश्वर के लिए भी लिख दिया भाई जो उसके सारे स्वभाविक गुण हैं उसमें से कुछ को गुण के नाम से लिख दो कुछ को स्वभाव के नाम से लिख दो ऐसा कुछ भेद कर दिया हो तो फिलहाल जो तो हमारी समझ है वो ये है कि ईश्वर के गुण और स्वभाव में अब तक कोई अंतर समझ में नहीं आया क्योंकि सारे गुण उसके अपने हैं वो बाहर से कुछ सुधार लेता नहीं ठीक है अब ईश्वर के गुण और स्वभाव और तीसरी बात है कर्म तो कर्म तो बिल्कुल अलग है स्पष्ट वो गति और क्रिया का नाम है जैसे हम खाते हैं पीते हैं चलते हैं फिरते हैं ये सब हमारे कर्म कहलाते हैं क्रिया कहलाती है ये तो क्रिया एक्शन का नाम तो इस प्रकार से पदार्थों में कुछ गुण होते हैं कुछ क्रिया होती है कुछ स्वभाव होते हैं है, है, इसको गुण कर्म स्वभाव के नाम से बोलते हैं तो जो ईश्वर के गुण है या जो ईश्वर का स्वभाव है और जो ईश्वर के कर्म ये सारे सत्य हैं इसमें झूठा कुछ नहीं अब ये झूठ का और सत्य की व्याख्या सुनिए झूठ और सत्य भी दो तरह से होता है एक तो ऐसा होता है कि ऐसा कोई गुण कर्म होता ही नहीं और फिर भी कह दिया जाता है ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है और हमने उसको कह दिया एक तो ये झूठ है जैसे लोग तो कहते हैं भूत प्रेत होते हैं गाँव में ऐसी बहुत मान्यता है कि भूत प्रेत होते हैं अब है। ये बात सच है कि झूठ है ये झूठ है भूत प्रेत तो होता ही नहीं फिर वो कहते हैं कि भूत आता का वो मार मार के खा जाता है वो और उसके पाँव उल्टे होते हैं आपके पाँव सीधे उसके उल्टे होते हैं अब भूत की परछई नहीं होती एक तो ये तो ये जो भूत के बारे में वर्णन चल रहा है ये सारा झूठ है जो भूत के गुण कर्म बताए जा रहे हैं ये झूठ है ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जब वस्तु ही नहीं तो उसके गुण कर्म जो भी बताए जा रहे हैं वो सब झूठ है तो ईश्वर के गुण कर्म सत्य हैं वो भूत जैसे नहीं है भूत का कोई अस्तित्व नहीं है ईश्वर का अस्तित्व है भूत के नाम पर जो बताया जा रहा है कि वो मनुष्यों को मार मार के खा जाता है ईश्वर ऐसा झूठ बात नहीं है वो जैसे भूत खाता पीता कुछ नहीं है और है भी नहीं तो ईश्वर ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसे भूत की तरह से कल्पना कर ली हो और कह दिया हो कि हाँ ईश्वर ऐसा कर देता है और वैसा कर देता है तो एक बात तो ये हुई कि भूत की तरह से ईश्वर झूठ नहीं वो कोई कल्पना नहीं और झूठ और सत्य का दूसरा अर्थ है कि जीवात्मा वो जीवात्मा भरला भी होता है जीवात्मा अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है हानिकारक क्रियाएं भी करता है और लाभदायक क्रियाएं भी करता है तो इसको दूसरे अर्थ में ऐसे कहेंगे जो हानिकारक क्रियाएं करता है जीवात्मा दुख देता है अन्याय करता है क्या ये करना चाहिए नहीं, नहीं करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए और फिर किए जा रहा इसका नाम है झूठ करना नहीं चाहिए और फिर भी किए जा रहा झूठ नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रहा है धोखा नहीं देना चाहिए फिर भी दे रहा है अन्याय नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहा है तो ये जो कर रहा है ये सब बेकार है गलत जो गलत है उसका नाम है झूठ और जो सही है उसका नाम है सत्य भाई हाँ ये तो होना चाहिए सेवा करनी चाहिए दान देना चाहिए बड़ों का आदर करना चाहिए सम्मान से बोलना चाहिए दूसरों की रक्षा करनी चाहिए गरीब की मदद करनी चाहिए ये सत्य जो करना चाहिए वो सत्य जो नहीं करना चाहिए वो झूठ तो ईश्वर जो है उसके सारे गुण कर्म स्वभाव सत्य है अर्थात जो करना चाहिए ईश्वर वही करता है जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करता इसलिए उसके सारे गुण कर्म स्वभाव जितने भी हो सारे सत्य है जो भी उसके बारे में व्याख्या की जाएगी जो वर्णन किया जाएगा वो सारा सत्य है उसमें गुण है वही बताए जाएंगे और वो जो क्रियाएं करेगा ईश्वर वो सारी सत्य है सत्य का मतलब वो लाभदायक है सबके लिए उचित है उपयोगी है तो ईश्वर उपयोगी क्रिया ही करता है अनुपयोगी नहीं करता लाभदायक करता है हानिकारक नहीं करता जो करना चाहिए वही करता है जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करता इस अभिप्राय से ईश्वर के सारे गुण करम स्वभाव सत्य है अब देखिए पंक्ति यहां तक समझ में आए कि नहीं आए जिसके गुणकर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है अब ये गुणकर्म स्वभाव है तीन शब्द इनकी तो व्याख्या हो गई अगर इन तीनों को कंबाइन कर दो तो उसका नाम है स्वरूप तीनों को इकट्ठा करके जो कुछ बना उसी को दूसरे शब्द में लिख दिया स्वरूप हम कहें भाई ईश्वर का स्वरूप बताओ एक शब्द पूछ लिया ईश्वर का स्वरूप बताओ तो स्वरूप में तीनों चीज आ गई उसके गुण बताओ उसके कर्म बताओ उसके स्वभाव बताओ ये उसका स्वरूप है जीवात्मा का स्वरूप बताओ तो जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव तीनों बता देंगे ये स्वरूप शब्द का अर्थ हो गया ठीक है तो गुणकर्म स्वभाव का ही दूसरा नाम स्वरूप है तो महर्षि आनंद जी कहते हैं कि ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव अथवा जो तीनों मिलाकर के उसका स्वरूप है वो सत्य है वो वास्तविक है कल्पना नहीं है भूत प्रेत की तरह और वो जो कुछ भी करता है वो सत्य ही करता है जो करना चाहिए वही करता है गलत नहीं करता हानिकारक नहीं करता हमेशा ठीक करता है न्यायपूर्वक करता है लाभदायक करता है ये इतना अर्थ हो गया ईश्वर के गुण गुणकरों स्वभाव और स्वरूप ही है यहां तक की इतनी व्याख्या हो गई पर साथ साथ अगली बात भी हो गई जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तो ईश्वर चेतन वस्तु है जड़ वस्तु नहीं है सूर्य पृथ्वी पर्वत नदी आदि ये जड़ पदार्थ है प्रकृति और उससे बने पदार्थ ये जड़ है और ईश्वर इनसे अलग है वो चेतन है ठीक है कोई प्रश्न हो तो बोलिए जी जी से से इधर अपने और न न बताया जो ये तो उलझने वाली बातें खाम का लंबा चौड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ प्रकार के लोगों ने ईश्वर के बारे में और संसार के बारे में एक सिद्धांत की स्थापना की वो कहते हैं अद्वैतवाद। अद्वैत वर्थ है जिसमें दो ना हो द्वैत दो और अद्वैत अलगाने से अर्थ उलट गया जैसे हम बोलते हैं सत्य और लगाएंगे तो असत्य अर्थ उलटा हो जाएगा ना तो द्वैत का अर्थ दो वस्तु मानना दो वस्तु मानना और अद्वैत दो नहीं मान रहा एक ही मान रहा उसका नाम अद्वैत है तो शंकराचार्य आदि ने ये स्थापना की कि संसार में एक ही वस्तु है दूसरी कोई चीज ही नहीं वो क्या है केवल ईश्वर ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आपको ये जगत दिख रहा है जगत कुछ नहीं है ये मिथ्या है सब झूठ है ये आपकी कल्पना है भ्रांति के है केवल ईश्वर ये बस और कुछ नहीं है इस इस प्रकार की मान्यता को बोलते हैं अद्वैतवाद वाद वाद माने मान्यता सिद्धांत ठीक है फिर जब उन्होंने ये स्थापना कर दी कि के केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि हम रोटी खाते हैं ये रोटी ब्रह्म है क्या है रोटी खा जाते हैं तो क्या रोटी भी ब्रह्म है ये दीवार पत्थर लकड़ी सो, सोना चांदी लोहा पत्थर क्या ये सब चीजें ब्रह्म है ये तो ब्रह्म नहीं देखता रोटी को खा जाते हैं तो ब्रह्म तो ऐसी चीज नहीं है जो खाई जाए तो कुछ लोगों को शंका हो गई भाई केवल ब्रह्म तो ठीक नहीं लग रहा कुछ और भी चीज माननी चाहिए रोटी तो ब्रह्म से अलग है ब्रह्म तो नृत्य है रोटी तो अलग नित्य है रोटी नष्ट हो जाती है नष्ट नहीं होता तो ऐसे जब लोगों ने प्रश्न उठाए तो फिर कुछ आचार्यों ने दो चीज मान तो उसको कहने लगे दो भाई एक तो रोटी वाली जड़ पदार्थ है प्रकृति और दूसरा ब्रह्म वो चेतन ऐसे दो मान फिर किसी ने कहा नहीं दो सही काम नहीं चलेगा का। ब्रह्म कुछ खाता है क्या ब्रह्म को भूख लगती है क्या ब्रह्म दुखी होता है तो कुछ लोगों ने कहा जी ब्रह्म दुखी तो नहीं होता बोले तो, तो तीसरा आगे दुखी होने वाला ब्रह्म तो दुखी नहीं होता और रोटी भी दुखी नहीं होती तो फिर दुखी कौन हो रहा है ये तो कोई अलग ही इन दोनों से तो तीसरा आगे जीवा चुका तो जो सिद्धांत तीन वस्तुओं का है उसको बोलते हैं त्रैतवाल और जो दो का है उसका नाम है द्वैतवाल और जो एक वस्तु मानने का सिद्धांत है उसका नाम अद्वैतवाल तो आगे फिल्म में बहुत सारे शाखा प्रशाखा चलती थी बहुत लड़ाई झगड़े चले फिर किसी ने द्वैत मान लिया फिर द्वैत और अद्वैत मान लिया उसने कहा वास्तव में तो अद्वैत है लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो द्वैत है व्यवहार में तो दो मान लेते और वास्तव में है एक फागल की बात है तो उससे लोगों को संतोष नहीं हुआ ये तो कैसी बात है जो व्यवहार की बात है वही तो ठीक होती अब आप कह रहे हैं व्यवहार में तो दो है और वैसे वास्तव में एक है तो ये भी लोगों को गले उतरे नहीं इसलिए उन्होंने तो इस पर तो बहुत सारी शाखा प्रशाखा बढ़ाई तो सार ये था कि जो शंकराचार्य जी ने सिद्धांत चलाया वो अद्वैतवाद केवल एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं फिर दूसरे संप्रदाय के जैन बौद्ध आधी वो द्वैतवाद को मानते हैं वो दो चीज मानते हैं एक ब्रह्म को मानते एक प्रकृति नहीं ब्रह्म को नहीं जीव और प्रकृति वो इन दो चीजों को मानते ब्रह्म को नहीं मानते कहते हैं एक जीवात्मा है एक प्रकृति है जीवात्मा तपस्या करके वो भान हो जाता है वो ईश्वर कहता है उसको उन्होंने तीर्थंकर नाम दे दिया तो ब्रह्म मतलब परमात्मा को नहीं मानते वो प्रकृति को और जीवात्मा को मानते शंकराचार्य जी केवल ब्रह्म को मानते हैं वो जीव और प्रकृति को नहीं मानते तो के आकर लागे ये दोनों गलत वेद कहता है है, तीन ब्रह्म भी जीवात्मा भी है प्रकृति भी है तीन में से एक को भी हटा दो तो दुनिया नहीं चलने वाली सृष्टि की व्याख्या ठीक नहीं हो पाएगी इसलिए तीनों को मानो वो त्वेतवाद का सिद्धांत जी ये एक तो ने लिख रहे हो उनकी पुस्तकों को हमने पढ़ा शंकराचार्य जी की तो उनकी अपनी दोनों दोनो तरह का विरोधाभासी बातें है एक जगह तो केवल ब्रह्म ही मान रहे हैं और कुछ नहीं मान रहे न जीव न प्रकृति फिर लिखते लिखते दूसरी जगह पर उन्होंने जीव को भी माना प्रकृति को भी माना तीनों को माना फिर कहीं मिथ्या कह दिया और कहीं सत्य कह दिया तो विरोधाभासी बातें हैं उनकी पुस्तकों में तो इसलिए वो थोड़े कंफ्यूज थे उलझे हुए थे वो उलझ इसलिए हुए कि कुछ उनके जो गुरुजी थे शंकराचार्य जी के गुरुजी और फिर उनके भी गुरुजी शंकराचार्य जी के गुरुजी के गुरुजी दादा गुरु उनकी ये मान्यता थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तो वो कुछ गुरु शिष्य परम्परा से उसका प्रेशर था वो बात करनी पड़ी तो जहाँ उनका दबाव था गुरुजनों का तो वहाँ ऐसा लिख दिया ब्रह्म जगत में और जहाँ पर सीधे सीधे स्पष्ट शब्द है द्वा सुपर्ण सफाया समानम वृक्ष परिशे जहाँ सीधे सीधे तीन वस्तु लिखी तो वहाँ बेचारे कुछ कर नहीं पाए तो फिर उनको वहाँ तील भी पड़ी तो इस तरह से वो दोनों तरह की बात कर रहे तो उनकी जो बात वेद के अनुकूल है वो ठीक है ऋषियों के अनुकूल है वो ठीक है जो वेद और ऋषियों के अनुकूल नहीं वो ठीक नहीं तो अपने पास तो पांच कसौटी हैं प्रकाश के तीसरे समन्दास में लिखी है जिनसे सही और गलत का निर्णय होता है कोई भी मनुष्य गलती कर सकता है शंकराचार्य जी भी मनुष्य थे आप भी मनुष्य हैं मैं भी मनुष्य हूँ कोई भी गलती कर सकता है हम अपनी बात कहेंगे तो वो गलत हो सकती है पर ईश्वर गलत नहीं हो सकता और ईश्वर की ही बात ऋषियोग कहते हैं तो वो भी गलत नहीं हो सकते इसलिए हमारे पास दो शब्द प्रमाण मुख्य बचते हैं एक ईश्वर का वचन एक ऋषियों का वचन अब हम जो भी बोलेंगे कोई भी बोलेगा मैं बोलूँगा आप बोलेंगे कोई भी बोलेगा शंकराचार्य जी बोले हनुमान जी बोले गणेश जी कोई भी बोले, बोले, कोई भी बोले, बोले, बोले, कोई भी बोले। जो भी बोलेगा उसको उससे मिला के देखेंगे अगर वेद और ऋषियों के अनुकूल बोल रहा है तो ठीक है। वेद और ऋषियों के विरुद्ध बोल रहा है तो गलत तो ऐसे हम कसौटियों से निश्चित कर लेते हैं क्या सच और क्या झूठ तो शंकराचार्य जी आदि जो वचन है कुछ तो वेदानुकूल ने त्रैतवाद स्वीकार किया वो ठीक है जहाँ द्वैतवाद कह दिया ब्राह्मणी सत्यम जगत में थे वो गलत है वो ऋषियों के विरुद्ध वेदों के विरुद्ध है इस तरह से निर्णय हो जाता है कहीं कहीं ये बात भी संभव हो संभव हो सकती है जैसा आपने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आगे चल के उनके चेहरों ने बात बिगाड़ते बिगाड़ते कुछ की कुछ बना दी कहीं कहीं ऐसा भी होता है पर इस मामले में तो ऐसा नहीं दिख रहा उनकी अपनी ही मान्यता ऐसी दिख रही है और वो उनके दादागुरु से चली थी इसका संकेत सत्यार्थ प्रकाश ने लिखा है महर्षि दयानंद जी ने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसका प्रारंभ जो है वो शंकराचार्य के दादा गुरु से हुआ इसका संकेत सत्याश में है इसलिए मान्यता उनकी अपनी दिख रियाल से है अनंत जी? काल, काल तक रहेगा रहे। ये तीन के चार नहीं होंगे तीन के दो नहीं होंगे तीन के तीन ही रहेंगे हमेशा तीन ही रहेंगे क्योंकि ये उत्पन्न नहीं हुए कारण यह है कि ये उत्पन्न नहीं हुई जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है अब इन तीन में से एक भी उत्पन्न नहीं हुआ ना ईश्वर उत्पन्न हुआ तो मरेगा नहीं जीवात्मा भी पैदा नहीं हुआ वो भी नहीं मरेगा प्रकृति भी नहीं बनी, वो भी नहीं मरेगी तो तीन अनादिकाल से हैं तीनों अनंत काल तक रहेंगे जो चीज़ पैदा होती वो घटती जाती मरती जाती घटती जाती तो ये ना पैदा हुए ना मरेंगे तीन के तीन रहेंगे अनंत काल तक तो इस समय हम राम देते हैं पाठ समाप्ति के लिए एक बार ओम का उच्चारण करें ओम बोलिए सर्वे सर्व state di grazie grazie